पातंजल योग प्रदीप साधन विशेष वक्तव्य सूत्र एक तप की व्याख्या जिस प्रकार अग्नि में तपाने से धातु का मल भस्म हो जाने पर उसमें स्वच्छता और चमक आ जाती है इसी प्रकार तप की अग्नि में शरीर इंद्रियों आदि का तमोगुणी आवरण के नाश हो जाने पर उनका सत्वुरूपी प्रकाश बढ़ जाता है योग मार्ग में आसन प्राणायाम जिनका सूत्र छ्यालिस एवं उनचास में क्रम से वर्णन किया जाएगा और सात्विक आहार विहार आदि शरीर के तप माने गए हैं तथा प्रत्याहार जिसका वर्णन सूत्र चौवन में किया जाएगा और श्रम दम आदि इंद्रियों तथा मन के तप हैं नास्त्यनस्तु योगोस्ती न चैकांत मनस्नतः नचाति चाति जागृत नव चार्जुना यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले को और न कोरे उपासी को वैसे ही न बहुत सोने वाले को और न बहुत जागने वाले को प्राप्त होता है युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगोति दुःख जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों में सोने जागने में मित रहता है उसका योग दुखनाशक होता है युक्ताहार मिताहार यथा सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित भुजते शिव संप्रत्यय मिताहार से उचते स्निग्ध मीठा प्रिय आहार क्षुधा परिवार से चतुर्थ भाग से न्यून शिव ईश्वर की सम्यक प्रीति के लिए जो किया जाता है वह मिताहार कहा जाता है तामसी राजसी हिंसा से प्राप्त किए हुए तथा गरिष्ठ वात कफ कारक अति उष्ण खट्टे चरपरे बासी अतिरुक्ष सूखे हुए रूखे सड़े हुए जूठे नशा करने वाले उत्तेजक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों को त्याग कर केवल शुद्ध सात्विक हल्के मधुर रसदार स्निग्ध ताजा स्वास्थ्यवर्धक चित्त को प्रसन्न करने वाले पदार्थ जैसे दूध घृत ताज़े रसदार मीठे सात्विक फल जैसे मीठा संतरा मीठा अनार मसंबे अंगूर सेब केला मीठा आलू, खुबानी आदि तथा खुश्क फल जैसे बादाम अंजीर मुनक्का इत्यादि सात्विक सब्जी जैसे लौकी परवल तुरई आदि सात्विक अनाज जैसे गेहूँ मूँग चावल आदि का नियमित रूप से भूख से न्यून मात्रा में सेवन करना अर्थात उदर को दो भाग अन्न से भरना एक भाग जल से और एक भाग वायु के संचारार्थ खाली रखना रात्रि में सोने से पूर्व दूध फल आदि स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए योगी जन स्वाद को वशीकार किए हुए शरीर से आसक्ति और ममता त्यागे हुए शरीर को केवल भजन के कार्य में उपयोगी बनाने के निमित्त खान पान आदि का विशेष ध्यान रखते हैं साधारण मनुष्य स्वाद के वशीभूत होकर शरीर में आसक्ति और ममता के साथ खान पान आदि के व्यवहार में लिप्त रहता है यह योगी और भोगी में भेद है योगाभ्यासी के लिए मांस मादक पदार्थ तथा लाल मिर्च आदि सर्वथा त्याज्य है उनके सेवन की अपेक्षा भूखा रहना हितकर है उनके सेवन में आपत्ति तथा धर्म की आड़ किसी अवस्था में नहीं लीजिए ली जा सकती